विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपाल अतः अद्वैत कहते हैं इस विश्व का कोई निरपेक्ष अस्तित्व ही नहीं है यह सब माया मिथ्या है यह संपूर्ण विश्व ये देवगण ये देवदूत जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये सारे प्राणी तथा उन्नत और अवनत होते हुए ये असंख्य जीवात्माएं सभी के सभी स्वप्नमय है जीव नामक कोई वस्तु है ही नहीं नाना तो भला कैसे हो सकता है है केवल एक अद्वितीय अनंत सत्ता है, जैसे एक ही सूर्य विभिन्न जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर अनेक भासता है और जल के करोड़ों बुलबुले करोड़ों सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट करते हैं तथा प्रत्येक बुलबुले में सूर्य का पूर्ण प्रतिबिंब रहता है तथापि वास्तव में सूर्य तो एक ही है उसी प्रकार ये सब जीव भिन्न भिन्न मनों में प्रतिबिंबित ही है ये विभिन्न मन अनेक बुलबुलों के समान उसे एक आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं ईश्वर ही इन सब भिन्न-भिन्न जीवों में प्रतिबिंबित हो रहा है। स्वप्न किसी सत्य वस्तु के बिना नहीं हो सकता और वह अनंत सत्ता ही वह सत्य वस्तु है तुम शरीर मन या जीवात्मा के रूप में स्वप्न में हो तुम्हारा यथार्थ स्वरूप तो वही सत और आनंद का है तुम्हें इस विश्व को इसके ईश्वर हो तुम ही संपूर्ण विश्व को प्रकट कर रहे हो और अपने में लय कर रहे हो अद्वैतवादियों का यही सिद्धांत है अतः ये सब जन्म और पुनर्जन्म आना और जाना सभी कल्पना मात्र है। तुम तो तुम तो अनंत हो। भला कहा जा सकते हो सूर्य चंद्र और समस्त विश्व तुम्हारे इंद्रियातीत स्वरूप सागर में बिंदु मात्र है तुम्हारा जन्म और मरण कैसे हो सकता है मैंने कभी जन्म नहीं लिया न कभी लूंगा मेरे न कभी पिता थे न माता ही न मित्र न शत्रु क्योंकि मैं तो सचित आनंद स्वरूप हूँ सोहम सोहम तब इस दार्शनिक मत के अनुसार अंतिम ध्येय क्या है यही कि जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे विश्व के साथ एक हो जाते हैं उनके लिए समस्त स्वर्ग यहाँ तक कि ब्रह्म भी विनष्ट हो जाता है सारा स्वप्न दूर हो जाता है और वे अपने को विश्व का अनादि अनंत ईश्वर पाते हैं वे अपने अनंत ज्ञान एवं आनंद स्वरूप यथार्थ व्यक्तित्व की प्राप्ति कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं क्षुद्र वस्तुओं में सुख भोग की इच्छा का में ही आनंद मनाते हैं तब वह आनंद कितना अधिक न होगा जब यह समस्त विश्व मेरा शरीर हो जाएगा यदि एक शरीर में सुख है तो जब सभी शरीर मेरे हैं तब कितना अधिक सुख न होगा तभी मुक्ति प्राप्त होती है यही अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है